गीता तत्व चिंतन धित्राष्ट्र का पुत्र मोह कुरुक्षेत्र का वर्णन कुरुक्षेत्र का मैदान अभी भी विद्यमान है कुरुक्षेत्र नामक नगर ही आजकल बस गया है और वहाँ जो मंदिर बना हुआ है उसके संबंध में ऐसी मान्यता है कि वहीं पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी पर इस बात में कहा तक सत्यता है यह विचारणी है इतना कहा जा सकता है कि हस्तिनापुर के चारों ओर जो मैदान था उसी को कुरुक्षेत्र के नाम से पुकारा जाता था आज की दिल्ली इसी मैदान पर बसी है और जो दिल्ली का चिलिया घर है उसे हस्तिनापुर के किले के भाग में अवस्थित माना जाता है प्राचीन मध्य और अर्वाचीन युगों की कई बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ इस मैदान पर लड़ी गई है इसे पुराने जमाने में समन्त पंचक तीर्थ के नाम से भी पुकारा जाता था महाभारत में कुरुक्षेत्र के विस्तार के संबंध में वर्णन आता है कि तुरंतुक अरन्तुक रामहृद परशुराम कुंड तथा मच्छकृक के बीच का जो भूभाग है वही समंत पंचक एवं कुरुक्षेत्र है उसे प्रजापति की उत्तर वेदी भी कहते हैं इसका नाम कुरुक्षेत्र क्यों पड़ा इस संबंध में एक आख्यायिका हमें महाभारत में प्राप्त होती है कि पहले अमित तेजस्वी बुद्धिमान राजर्षि प्रवर महात्मा कुरु ने इस क्षेत्र को बहुत वर्षों तक जोता था इसलिए एक क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया प्रश्न उठता है कि महाराज कुरु ने स्वयं अपने हाथों से इस क्षेत्र को क्यों जोता होगा इस प्रश्न का जो उत्तर प्राप्त होता है वही उस प्रश्न का भी उत्तर है कि क्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहते हैं कहते हैं कि पूर्व काल में जब महाराज कुरु नित्य की भांति इस क्षेत्र को जोत रहे थे तो इंद्र ने स्वर्ग से आकर इसका कारण पूछा राजन इस महान उद्योग का क्या कारण है आप किस अभिलाषा से यह भूमि जोत रहे हैं कुरु ने उत्तर दिया शतक्रतो जो मनुष्य इस क्षेत्र में मरेंगे वे पुण्यात्माओं के पाप रहित लोकों में जाएंगे इस पर इंद्र ने उनका उपहास किया पर राजा से कुरु उस कार्य से उदासीन न होकर वहाँ की भूमि जोतते ही रहे देवराज इंद्र बार बार अपने कार्य से विरत न होने वाले कुरु के पास आते और उनसे पूछ पूछ कर प्रत्येक बार उनकी हंसी उड़ाकर स्वर्गलोक में चले जाते पर जब इंद्र ने देखा कि राजा कुरु अपने प्रयत्न में शिथिलता लाने के बदले और भी कठोर तपस्या पूर्वक पृथ्वी को जोतते ही जा रहे हैं तो उन्होंने यह बात देवताओं से कही देवताओं ने इंद्र से कहा शक्र यदि संभव हो तो राजर्षि कुरु को वर देकर अपने अनुकूल किया जाए यदि कुरु की तपस्या सफल हुई तो इस क्षेत्र में मरने वाले मनुष्य यज्ञों द्वारा हम देवताओं का पूजन किए बिना ही स्वर्गलोक में चले आएंगे अब तो हम लोग बड़ी आफत में पड़ेंगे हम लोगों का यज्ञ भाग सर्वथा नष्ट हो जाएगा देवताओं से सलाह कर इंद्र राजर्षि कुरु के पास आए और उनसे कहा नरेश्वर अब जर्श कष्ट क्यों उठाते हैं मेरी बात मान लीजिए महामते जो मनुष्य और पशु पक्षी यहाँ तपस्या करते हुए और निराहार रहकर देह त्याग करेंगे अथवा युद्ध में मारे जाएंगे वे स्वर्ग लोक के भागी होंगे जब राजा ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली तो इंद्र प्रसन्न चित्त हो स्वर्ग लौट गए इसीलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है महाभारत में आता है कि यहाँ पर प्राचीन काल में महान वरदायक देवताओं ने बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया था भूतल का कोई भी स्थान इससे बढ़कर पुण्यदायक नहीं होगा जो मनुष्य यहाँ रहकर बड़ी भारी तपस्या कर करेंगे वे सब लोग देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में जाएंगे जो पुण्यात्मा यहाँ दान देंगे उनका वह दान शीघ्र ही शस्त्र गुना हो जाएगा जो मानव शुभ की इच्छा रखकर यहाँ नित्य निवास करेंगे उन्हें कभी यम का राज्य नहीं देखना पड़ेगा यह महान पुण्यप्रद कल्याणकारी देवताओं का प्रिय एवं सर्वगुण संपन्न तीर्थ है अतः यहाँ रणभूमि में मारे गए संपूर्ण नरेश सदा पुण्यमयी अक्षय गति प्राप्त करेंगे जाबाल श्रुति में कुरु क्षेत्र को समस्त जीवों को ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला कहा है सतपथ श्रुति इसे देवताओं की यज्ञ भूमि कहती है